राजयोग अवतरणिका योगी प्रयत्न करते हैं कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर ले जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सके समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक पृथक रूप से मानव प्रत्यक्ष करना आवश्यक है इंद्री गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न हुई संवेदनाएँ उसकरण उस की सहायता से किस तरह स्नायु में से होती हुई जाती है मन किस प्रकार उनको ग्रहण करता है किस प्रकार फिर वे निश्चयात्मिका बुद्धि के पास जाती है तत्पश्चात किस प्रकार वह पुरुष के पास उन्हें पहुंचाता है इन समस्त व्यापारों को पृथक पृथक रूप से देखना होगा प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है राज्यों के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक है जिससे मन खूब पवित्र रहे ऐसा भोजन करना चाहिए तुम यदि किसी अजायब घर में जाओ तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है यह भलीभांति समझ में आ जाएगा हाथी बड़ा भारी प्राणी है परंतु उसकी प्रकृति बड़ी शांत है और यदि तुम सीह या बाघ के पिंजड़े की ओर जाओ तो देखोगे वे बड़े चंचल हैं इससे समझ में आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियाँ कार्यशील हैं वे आहार से पैदा हुई हैं और यह हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं यदि तुम उपवास करना आरंभ कर दो तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा दैहिक शक्तियों का ह्रास हो जाएगा और कुछ दिनों बाद मानसिक शक्तियाँ और भी छीण होने लगेंगी पहले स्मृति शक्ति जाती रहेंगी फिर ऐसा एक समय आएगा जब सोचने के लिए भी सामर्थ्य न रह जाएगा किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना तो दूर की बात रहे इसीलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा फिर बाद में साधना में विशेष प्रगति हो जाने पर उतना सावधान न रहने से भी चलेगा जब तक पौधा छोटा रहता है तब तक उसे घेर कर रखते हैं नहीं तो जानवर उसे चढ़ जाए उसके बड़े वृक्ष हो जाने पर घेरा निकाल दिया जाता है तब वह सारे आघात झेलने के लिए पर्याप्त शक्त है योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों को ही त्याग देना चाहिए उनके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं गीता कहती है जो अपने को अनर्थक प्लेस देते हैं वे कभी योगी नहीं हो सकते अति भोजनकारी उपवासशील, अधिक जागरणशील अधिक निद्रालू अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी इन में से कोई भी योगी नहीं हो सकता ना्यनस्तु योगस्त न ना चेका नस्ता न चातिस्वनशील जागृत नाइचाराजन युक्ताहार विहार से युक्तचे कर्मसु युक्तवनावोध से योगो भवति दुःखा गीता